तो कोई बात नहीं हो रही है है हम, हम वही सब कर रहे हैं इसी बात को तो कहने के लिए चार चौथा दिन है आज कई तरीके से इसको समझना पड़ेगा दीदी तो ये पहली बार अगर समझ में आ जाए तो काफ़ी राहत है अनावश्यक हम बचने का जो प्रयास अनावश्यक एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है भैया इतना ही है इससे बेहतर के लिए फिर काम शुरू होता है जब तक ये पहला घाट पे स्वीकृति नहीं होगा अगले के लिए हम काम ही नहीं करने वाले पक्का मान लीजिए अगर मानसिकता ये बनी हुई है कि हम तो पहले से बेहतर हैं और अधिक बेहतर होना है तब तो क्या हुआ एक से है। अगर मानसिकता यह है कि हम तो पहले से ही ठीक हैं, और ठीक होने की बात है हो गया हरी हर देखिये कितना कठिन घूट है दीदी रेणु दीदी ये पीना है भाई मेरे मुँह से अब क्या पहचान के लोग कम ही दिख रहे हैं तो वही आवाज निकल जा रही है और कोई बात नहीं संदीप भाई को बोलते संदीप भाई, संदीप भाई तो ये ये एक बड़ी बात है भैया स्टार्टिंग यहाँ से अभी हमको भी लगता था ऐसा कि हम तो बहुत अच्छे आदमी हैं हमको तो कोई पिछले जन्मों का पुण्य है जो बाबा जी से मिल गए है ना इसी में खूस अपन <laughs> तो है ना इससे कुछ होता नहीं है ना हम उससे भिन्न नहीं है जो एक सोसाइटी है समाज है अलग से अच्छा होने का अलग से बुरा होने का मतलब नहीं होता है देखो उसमें तो आप तुरंत अपने को क्लीन चिट बांधते हो जैसे मैं बोलता हूँ आप क्यों नहीं कर पाए क्योंकि आपके माता पिता या आपके गुरुजी ने आपको नहीं समझा पाए आप तुरंत रिलैक्स होते हैं हाँ हाँ मेरी गलती नहीं है उधर से चला आ रहा था लेकिन जब अच्छे अच्छेपन की बात आएगी तो उसमें तो मैंने खूब मेहनत करके कुछ संजोया हुआ है ठीक है ना तो उसको भी अभी जाति को अर्पित करो कि आप में आपको लगता है कोई अच्छा है वो भी समर्पित करो देखिए बहुत बड़ी बात हो रही है आप में लगता है कि आपको लगता है कि आप में ये अच्छाई ही है उसको भी माना जाती है समर्पित करो महाराज और अगर कोई का है ना लोगों को लगता है कि आप में अच्छा है उसको भी समर्पित करो और यदि हम पूरे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उसको भी समर्पित करो कि इतना सब अच्छा जो भी हम मान रहे हैं वो इतना अच्छा नहीं है जिससे कि हम अच्छे होकर जीत सकें कोई व्यापार कोई टोपी के अलावा चलता हो तो बता देना बदल देंगे कंसेप्ट चलता ही नहीं है इतने ही होता है कि टोपियां मनानुकूल हो जाए तो लोगों में विरोध नहीं हो मनानुकूल पहनने वाले के भी मन के अनुसार या टोपी के अनुसार मन या मन के अनुसार टोपी कैसा हो गया कैसा टोपी बनाया अपन पूरी माना जाती या तो टोपी के अनुसार उसका मन तैयार करवा दो कि खुद ही आके पहन ले हम थोड़ी कुछ कर रहे हैं देखिए आदमी के अच्छे होने की देखिए कितना कितने तक अच्छा होना चाहता है एक एक पिक्चर आई थी उसका नाम था उमराव जान किसी ने देखी लोग यहाँ बैठ के बोलते कम देखी देखते बहुत उसमें एक सीन पुरानी उम्र आ जा नई वाली नहीं रेखा बनजी थी, थी इसमें तो हाँ अभी हमारे से ऐसे निकलते तो क्या करें हमें ना मैं अभी वो एयर हो अभी एयरोप्लेन बैठा तो कोई वह आती है मैं थैंक यू दीदी थैंक यू तो वो बोलती आई ये क्या हो <laughs> हमको लगता है दीदी सम्मान है उनको लगता है दीदी गाली है मैं बेंजी टाइप की नहीं हूँ तो फिर किस टाइप की भाई <laughs> फिर टाइप तो अच्छा टाइप तो बेंजी होता था अभी तुम्हारा टाइप कौन सा है तो उसमें वो जब छोटी है है ना बाजार में को ले जाके उसको बेच दे रहा है और दो बुजुर्ग महिलाएं उसको खरीद ले रही है बच्चे को बेच दिया ख़रीद लिया अब खरीदने के बाद देखो आदमी गलती करता है उसको कुछ तो लगता है कुछ तो गलत हो रहा है ना फिर दोनों जा रही है लेकिन उनको अपने गांव रास्ते में चलते चलते बात कर रही है क्या बात कर रही है? देखो क्या ज़माना आ गया क्या ज़माना आ गया लोग देखो इतने मासूम इतने प्यारे से बच्चों को पैसे के लिए बेच देते हैं कितना दो जग में जाएँगे ये लोग क्या क्या ज़माना क्या आ गया देखिए कहाँ है मॉरल है ना पैसे के लिए इतने प्यारे प्यारे मासूम मासूम बच्चों को बेच देते भला हो गया पन्न ने खरीद लिया अब इतने में पूरी कहानी हो रही है समझने वाले के लिए इशारा काफी नहीं आदमी में अच्छे होने की प्रवृत्ति है अच्छेपन को व्यक्त कर पाए उसके लिए विचार चाहिए क्योंकि मानव कल्पनाशील है कल्पनाओं में विचार में जो बैठा है उसी के अनुसार व्यक्त होने का कार्यक्रम बनता है चाह तो अच्छे की है अगर कंसेप्ट ही पूरा नहीं है अगर कंसेप्ट पूरा नहीं है तो सारा दृष्टिकोण ही अधूरा है उसी से समस्या क्रिएट हो रही है और उसे अधूरे दृष्टिकोण में हम उसका हल खोजने जा रहे हैं समाधान खोजने जा रहे हैं कहाँ पहुँचेंगे महाराज कहाँ पहुँचेंगे देखिए कहाँ आठ बेटी हजारों साल से माना जाती है की बेटी क्या एक विचार की महिमा हो सकती है क्या एक वस्तु विचार के रूप में हो सकती है जिससे कि आदमी के अंदर की मौलिक अच्छाइयाँ मौलिक चाहत मौलिक चाहत ही अच्छाई के रूप में व्यक्त होगी ना तो जो न्याय की धर्म की चाहत है वो योग्यताओं में परिवर्तित हो और वो व्यक्त हो सके है ना ऐसा स्वरूप निकल के आ जाए उस उसको कहेंगे पूर्ण विचार हम सब तमाम तरीके से अच्छे होते हुए भी चाहत के रूप में अच्छे को जीने के रूप में व्यक्त तो नहीं कर पाए तो जो अच्छाई है वो सच्चाई के साथ चलती है ये हम इसको साथ खड़े नहीं हो पाए तो सारी अच्छाइयां हमने दिखावट में भाषा में आडम्बर में डाल दी और अच्छे होने का दिखावा करने लगे और उसका पीड़ा भोगते रहते हैं है ना लोग हमको अच्छा मान लेते हैं हमारे पर दबाव हो गया अच्छा होने का क्योंकि हम उतने अच्छे नहीं जितने अच्छे लोग हमको मान लेते हैं अभी भी मान लेते हैं मानने वालों में गलती नहीं है आप आपको चूज करते हो उससे वो आपको अच्छा मान लेते हो और आप में अच्छा होने का दबाव हो गया सच्चा होना ही अच्छा होना ही है ये इतना क्लैरिटी हमारे में आया नहीं और सच्चे का मतलब ये कि न्याय धर्म सत्य के साथ खड़ा हो जाए न्याय का मतलब ये कि उसकी शुरुआत है मानव और मानव जाति अविभाज्य हमको ऐसा पहचान ही नहीं मिला ऐसे पहचान नहीं मिला तो हमने रूप पद बल धन नाम से पहचान निकाला लोकेशन से कार्यक्रम से जगह से देश से धर्म से संप्रदायों से मतलब इन सब से अपनी पहचान बना ली और संकट में बैठ गए अब कहाँ से अच्छा बन लाओगे चाहने में अच्छे से अच्छे हैं सोचने जाते हैं तो उसका मैनिफेस्टेशन चाहत का जो अच्छा ही है सोचने में जब जाते हैं तो विचार अधूरा होने से है ना वो संकुचित होता है संकुचित संकुचित के दबाव में फिर हम अब वो शोषण करने के लिए बाध होते हैं या शोषित रहने के लिए बात होते हैं इस प्रकार से जो तमाम बढ़िया से बढ़िया चाहत है वो जीने में देखें तो घटिया से घटिया व्यक्त हो जाती है फिर एक हाँ फिर एक ही डायलाग मानते हैं कि अब देखो व्यवहारिक बात है तो घोड़ा से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, तो तो क्या? प्रैक्टिकल हो जाओ जी प्रैक्टिकल तो अपने को वही काटनी है हाँ नहीं जी पा रहे माइक में बोलो जी माइक में इतनी अच्छी बात बोल रहे हैं आप सर ये ये जो पीड़ा मेरी बहुत दिनों से है और जब मैं जाता हूं मैंने कहा व्यवसाय को कैसे करें अब जो बेसिक आप धर्म के नाम पे हमें सिखाते हो सत्य बोलना चाहिए अचोरे करना चाहिए वो व्यवसाय में तो सब कुछ होता है हाँ। उसके बिना कैसे करें व्यवसायल तो बी प्रैक्टिकल टेक योर डिसीजन में नहीं ले पा रहा हूँ अपने लोगों से मिलेंगे तो अच्छा फॉर्मूला कि देखो ये प्रैक्टिकल मुद्दा है जो कुछ हो रहा है वो करना ही पड़ता है और जो तो गलती होती है उसका कुछ कमीशन यहाँ जमा करो और फ्री हो जाओ हम ही ने तुमको दर्द दिया हम ही तुमको दवा देंगे हम ही नहीं तो दर्द दिया कि अच्छे न्याय से जियो धर्म से जियो तो उसका फ़ीस चुकाओ कुछ जंदा धंदा वहाँ जमा कराओ और तो किसी जगह में दो किसी जगह में तीन किसी जगह में पाँच जमा कराते हैं लोग संप्रदाय में और वो फ्री हो जाते हैं लाइसेंस मिलता रहता है आगे आगे रीनील क्या रीनी आपके ऊपर जो विचारिक बोझ आ रहा था कि यार आप ठीक काम नहीं कर रहे थे आप ठीक काम नहीं कर रहे थे उसका आपको एक एक प्रेशर क्रिएट हो रहा था जो कि अच्छाई की तरफ जाने के लिए था है ना और उसका रास्ता निकाल दिए क्या रास्ता निकाल दिया कि कुछ परसेंटेज जमा करा दो देन यू फील रिलीक्स रिलैक्स कि भैया मैं जो कुछ भी करता हूँ उसमें समाज के बढ़िया से बढ़िया काम जो होते हैं उसको मैं करता रहता हूँ इस प्रकार से सारा शोषण जो है शोषण से प्राप्त आय धन जो है उसको रेगुलइज करने के दो विधि निकले आई सरकार में रेगुलईज करने का टैक्स जमा करा दो किसी भी तरीके से तो रेगुलज हो गया धर्म वालों का अभी क्या है आपके पास मॉरल प्रेशर आता है धर्म से एक तो लीगल प्रेशर है एक मॉरल है है ना तो लीगल प्रेशर है टैक्सेशन आप जमा करा दीजिए काम खत्म हो गया आपका नंबर एक हो गया और मॉरल प्रेशर आया चंदा दीजिए तो आपको दोनों जगह जा जुड़ना है तो फाइनली आदमी परेशान होकर दोनों जगह से जुड़ता ही है और अपने राहत के साथ लेता है कि मैंने इतना गलत नहीं किया मैं एक के पास बात गई विपशना जब मैं मेडिटेशन के लिए गया तो गोयनका जी से मैं मिला इस बारे में तो उन्होंने भी ये कहा कि भई आप में अगर हिम्मत है तो मजदूरी करो फिर तो फिर तो ऑप्शन ये है कि आप मजदूरी करो अगर पूरी ईमानदारी से आप जीवन को व्यतीत करना चाहते हो तो नहीं तो क्योंकि व्यवस्था ऐसी है जिस देश में आप रहते हो उसमें थोड़ा बहुत रिश्वत नहीं दोगे तो फिर कुछ कर नहीं पाओगे आप तो ये आपको चुनना है पूरी ईमानदारी से व्यतीत करना है तो मेहनत मजदूरी का काम ही कर सकते हो आप ठीक मैं ये देखिए दुर्भाग्य है कि जिसको भी हम श्रेष्ठ मानते देख देखे और जो कुछ भी हमारे में कामना जगती है हमारे कितना भी कर लो हमारे में कामना खत्म ही नहीं होती कोई तो अच्छा होगा कुछ तो अच्छा ही होगी कुछ तो हम आगे बढ़ पाएंगे एक तरफ हमारे में कामना बनी रहती है और जिसके प्रति भी जुड़ती है वहाँ जाकर देखने पर वो जगह जो है अपने आप में निरापद हमको नहीं मिलती है क्योंकि वो भी उसी उसी का प्रोडक्ट है उसी एजुकेशन का और उसी व्यवस्था का इसलिए उससे अधिक है ही नहीं क्योंकि विचारधारा इतनी है ऐसे दोनों विचारधाराओं में क्या है तमाम गंदगी रहेगी और उसमें हम धीरे से अकेले अपने के शांत सुखाए के लिए निकल जाएंगे तो एक पूरी अस्तित्व विरोधी मानसिकता है काफ़ी पत्थर रख सुन लीजिएगा दिल के दिल पर अगर झेल hmm. गए तो बहुत बड़ी बात है यह सारा का सारा आदर्शवाद जो है अस्तित्व विरोधी मानसिकता को तैयार करता है hmm. अस्तित्व जिस भी नाम से लेके चल रहे हैं, उसको मानव विरोधी मानसिकता मतलब अस्तित्व विरोधी मानसिकता में हम खड़ा कर देते एक तो आतंकवादी होता है जो मानव विरोधी मानसिकता है उसका भी बड़ा बाप कोई होगा तो हो अस्तित्व विरोधी मानसिकता तो आतंकवाद से भी यदि कोई घातक विचारधारा है आतंकवाद है मानव विरोधी है ना प्रकृति विरोध भी नहीं है मानव विरोधी है चूंकि प्रकृति और मानव को भी अविभाज्य वो समझ नहीं पा रहे तो उनकी मानसिकता मानव विरोधी जो हमारा आदर्शवाद है उसकी विरोध है मानसिकता है अस्तित्व विरोधी कौन सीरियस घातक कौन है ना तीन स्थितियाँ हैं मानव प्रकृति अस्तित्व इसके पूरक होना है मानव होकर मानव विरोधी मानसिकता मानव प्रकृति का भाग होकर प्रकृति विरोधी मानसिकता मानव प्रकृति अस्तित्व में अविभाज्य है अभी अस्तित्व है मानव का भी उसको मानव को मानव जाति के से डिस्कनेक्ट कर देना ये अस्तित्व विरोधी मानसिकता है अस्तित्व जैसा नहीं है वैसा मानसिकता तैयार कर देना और कितना अच्छे के नाम पर हो रहा है कितना अच्छे के नाम पर हो रहा है इसमें गलती थोड़ी निकालते पे दूर से देख के हम अगर अस्तित्व को नहीं समझे हैं तो फाइनली अस्तित्व विरोधी मानसिकता में ही जाने वाले हैं प्रकृति को नहीं समझे हैं तो फाइनली प्रकृति विरोधी मानसिकता में जाने वाले हैं मानव को नहीं समझे हैं तो मानव विरोधी मानसिकता में जा रहे हैं अभी हमारा मुद्दा चल रहा धन का पहले इसको निपट लेते हैं फिर इस मुद्दे को आएंगे आप तो और थोड़ा ध्यान दिलाजिएगा भूल जाओ तो धन को हम देख रहे हैं कि धन समाज की संपत्ति है इस विधि से जो संग्रह हुआ बेसिकली मानव की सफलता है विश्वास अर्जन सफलताओं के का विकल्प क्या है अभी रूपल धन में संग्रह एक सफलता है आदर्शवाद में एक प्रकार से देखेंगे तो है ना स्वर्ग में जाने और स्वर्ग के आधार पर ईश्वर से मिलना और उस प्रकार की सफलता है तो सफलता का सही मुद्दा क्या है एक पीढ़ी जिस प्रकार से आपको लगता है आपने बहुत मेहनत करी मेरी अगली पीढ़ी को उस तरह की दिक्कतें नहीं आए उसके मूल में बात क्या है मूल में बात ही देखेंगे तो हम विश्वासपूर्वक जीना चाहते हैं हम अपनी पीढ़ी के साथ अपने परिवार के साथ किस प्रकार से विश्वासपूर्वक जी पाए कितने विश्वास को टटोलने की कोशिश किए बनाए अविश्वास हुए फिर छिन्न भिन्न हुए फिर कैसे तो भी विश्वास भगवान के नाम पर इसके नाम पर उसके नाम पर है ना तो विश्वास अर्जन ही सफलता है तो मैं जितने विश्वास से जी सक जी पाता हूं उससे बेहतर विश्वास से और अधिक विश्वास से और अधिक गहरे विश्वास के साथ हमारी अगली पीढ़ी जिए ये सफलता है हमारी पूरी पीढ़ी की जो मेहनत है उसका सफलता इस बात पे है कि जिस विश्वास के साथ हम जी रहे हैं उससे अधिक विश्वास से बच्चे संपन्न हो जाएँ हम क्या हैंड करके देना चाहते हैं उनको हमारी चाहते उनमें विश्वास आप क्यों ज़्यादा पढ़ाना चाहते हैं ताकि बच्चे में कभी कल को ऐसा ना हो कि अविश्वास हो जाएगा यार हमको पढ़ाए नहीं यार और ये नहीं और डिग्री नहीं मिली तो हम पीछे रह गए तो माता पिता की चाहत आज भी डिग्री उसका कार्यक्रम बन गया है पैसा उसका कार्यक्रम बन गया है साधना तपस्या उसका कार्यक्रम बन गया है है ना स्किल उसका कार्यक्रम है वस्तुतः चाहत इस बात की है है न कि बालक भी अपनी उपयोगिता से संपन्न हो उससे उसमें विश्वास अर्जन हो तो एक पीढ़ी अपनी उपयोगिता को प्रमाणित करे वो पूरकता का निर्वाह करती है अगली पीढ़ी और विश्वासपूर्वक जी विश्वास निर्वाह की निरंतरता ही कुल मिलाकर सफलता है कुल मिलाकर सफलता क्या है मेरे को लोग पूछते हैं कि इतने दिन में आप यहाँ दस साल से काम कर रहे इतने परिवार रह रहे हैं तो सफलता क्या है <स्था> मैं बोलता हूं जिसके साथ भी जिन लोगों ने मेरे साथ जिस प्रकार से विश्वास को लेकर चले आज वो विश्वास का लेवल और बढ़ा है यही सफलता है विश्वास को बनाए रखने में ही तमाम ग्रोथ है आप शुरू करते हो विश्वास से हो देखो कोई भी भी आई विश्वास से शुरू नहीं कर सकते है आप है ना जैसे आप विकल्प शिविर में आए तो एक विश्वास से आया यार कि इतने परिचय इतना होने के बाद भी कुछ कमी है कुछ पूरी हो सकती है अगर इसको पकड़ कर रखते हो क्या पकड़ में आना क्या लेके आए हम कुछ और चीज़ें समझना है उसको हम पकड़ के रखेंगे और ये विश्वास का लगातार निर्वाह होता जाएगा विश्वास से शुरू करके विश्वास पर पूरा होना इस बीच में सभी का ग्रोथ होता रहता है है ना? और इसी बीच में सारी स्किल सारी जो सारा जो कार्यक्रम है जो समृद्धि का है वो भी निकल के आता रहता है तो विश्वास के डोर थामना विश्वास को बना कर रखना ये कुल मिला सफलता है है ना हमारे लिए और कोई सफलता नहीं है रूप पद बल धन सफलता ही नहीं है कि हमने गाय पाल ली ब्रेड पाल ली है बना ली खेती कर ली ऐसा हॉल ऐसी बिल्डिंग ये सब हमारे लिए कोई सफलता नहीं तो विश्वास निर्वाह की निरंतरता सफलता बनती है, ठीक है बात? अगर अगर अगर ये समझ में आ जाए कि कुल सफलता ये है बच्चों को विश्वास अर्जन कराएं विश्वास हैंडओवर करें तो ये समझ में आ गया कि अविश्वास संग्रह के साथ अविश्वास अपने आप ही हम दे रहे हैं इससे कोई मानव जाति कोई पीढ़ी सुखी रह ही नहीं सकती बल्कि हमारी तरफ से हमने इंश्योर कर दिया कि जाओ तमाम जिंदगी आपको दुखी रहना है, है न सारा इंश्योर कहाँ पे और इंश्योरेंस कहाँ पे संबंध में विश्वास का निर्वाह हो जाए इसका नाम है इंश्योरेंस संबंध में विश्वास का निर्वाह की परंपरा बन जाए इसका नाम है इंश्योरेंस पॉलिसी क्या इंश्योरेंस पॉलिसी अपने हर एक संबंध में विश्वास निर्वाह की निरंतरता बन जाए हम इंश्योर गए भाई मैं अपने बच्चे के साथ अपने बहन के साथ भाई के साथ मैंने मित्र के साथ पिताजी माताजी के साथ सबके साथ अगर हम विश्वासपूर्वक जीते ही हैं तो हम इंश्योर्ड हैं कि ऐसे जीने से उनमें भी विश्वास आता ही है और विश्वास आता है तो आज हमारी जो जरूरत है हम उनकी जरूरत पे कुछ सहयोगी सहभागी होते हैं कल को वो होते ही होते हैं उसमें कौन सी बड़ी चीज़ है है ना मरना तो दोनों को ही है वो इंश्योरेंस करने वाला भी मरने वाला है जो पॉलिसी वहाँ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को देख दे के चल रहा है ना मरेगा तो ये भी दोनों मरने वाले हैं एक विश्वासपूर्वक मरेगा एक अविश्वासपूर्वक मरेगा कौन ज़्यादा सुखी होकर मरेगा भाई तो मरते समय भी विश्वास रहा तो खुशहाली है बढ़िया हो गया जी और क्या तो बच्चा तो एक प्रकार से अनुमान करो तो लगता है विश्वासपूर्वक ही चल रहा है ना माँ जहाँ बैठी वहीं उसको लगता है यही स्वर्ग है कोई घर की याद नहीं करता जहाँ मम्मी है उसके आसपास ही सब कुछ इतना विश्वास तो दिखता है ना योग्यता नहीं हो तो भी इतना उसमें योग्यता नहीं है बता नहीं पाएगा लेकिन जीता तो ऐसे ही है तो वहाँ से शुरू किए और पूरी परंपरा शिक्षा व्यवस्था उसको क्या बता रही थी? शुरू किया क्या मम्मी ने बेटा पड़ोसी के यहाँ नहीं जाना क्यों मम्मी क्यों नहीं जाना क्योंकि जब बड़ा हुआ तो उसको लगता है यार पड़ोसी घर भी मेरा घर है कोई बच्चे को आप देखो पड़ोसी घर को अपना दूसरे घर मानता है ऐसा नहीं है आप सारे के सारे लोग मिल उसको समझाते हैं कि बेटा पड़ोसी घर में नहीं जाना ये तेरा नहीं बड़ा होकर वो पूरा मोहल्ले में दस राउंड लगाना चाहता है दस बीस पच्चीस है ना दिन भर में वो मोहल्ले में जीना चाहता है आप घर में नहीं जीना चाहता क्योंकि जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है वैसे वैसे उसको ये सब अपना दिख रहा है यार संसार मेरा है पूरा हमारा पूरा शिक्षा व्यवस्था क्या कर रहा है उसको बता रहा है कि तेरा नहीं है, है ना जागृत मानो नहीं है दीदी काम है उसके अंदर जागृत हो तो आपकी सुनता क्या को बच्चा है तो नहीं दीदी प्राकृतिक विधि से है ना प्राकृतिक विधि से अभी ये योग्यता को थोड़ी उसके योग्यता भी नहीं विहीन जागृति थोड़ी बोलेंगे तो इस प्रकार से मैं तो आप इंडिकेशन दे रहा आप जांच कर देखिए बच्चा ऐसा है या नहीं है उसका सामान्य हाथ लगाना हमारा पूरा एजुकेशन है उसका सामान हाथ लगाना वो मानते ही नहीं कोई भेद है इसका सामान तो इसका सामान कुछ मानते ही नहीं तो हम उसको स्वधर्म में जीना सिखाएं उसमें मनाई नहीं है लेकिन विश्वासपूर्वक हो ना ये कार्यक्रम तो हमको हम हम ही घायल हैं हम ही परेशान हैं जो दुर्घटनाएं घट है, रही हैं एक तरह माता पिता क्या करें इतनी दुर्घटना घट रही है कि आप तो बोलने में भी शर्म आ रही है, है ना कि पहले लड़कियाँ ही है ना अपने घरों में सुरक्षित नहीं थी बाहर सुरक्षित नहीं थी घर में भी नहीं थी अब तो लड़के भी सुरक्षित नहीं हैं तो वो भी क्या करें वो क्या ये सब नहीं बोले किसी के लिए खाना मत इधर जाना मत उधर ये मत रहना कहाँ चले गए थे सामने रहो ये रहो सब बोले आदमी ये सब करके हम उसको दे क्या रहे हैं? सब पे अविश्वास अविश्वास करना सिखा रहे हैं एक दिन वो आप पे भी अविश्वास करता है हमको क्या लगता है हमने उसको सब पे अविश्वास करना सिखा दिया तो वो हमारे पे विश्वास कर लेगा पास की फेल फेल हो गया मामला इसके अदरवाइज आप कर क्या सकते थे क्योंकि हालत तो वैसे है हालात तो सारे ऐसे कैसे हैं अब अब आप बिना न बिना तेल के तलर तल तल रहे हो आप खुद अपने आप को क्या करें आदमी कहाँ जाए ये ठीक हो गया ना तो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को विश्वास अर्जन करा दे और ऐसे विश्वास की निरंतरता होती चले आए हर एक घर में घर से घर के बीच में परिवार से परिवार में मोहल्ले में मोहल्ले में देश में देश में देश से विदेश तक सब जगह विश्वास निर्वाह निरंतरता ये हमारी सफलता है क्या चीज़ की कमी थी हमको ये धरती हम जब शुरू किए तो एकदम फ्लरिश थी एकदम सब सबसे सर्वोत्तम सुंदरतम धरती पर हम शुरू किए विश्वास उस दिन भी नहीं था विश्वास अर्जन के लिए क्या चाहिए जीना क्यों जीना कैसे का उत्तर होना चाहिए ये उत्तर हो जाए इसके स्वरूप में हम जीने लगें उससे विश्वास का अर्जन ना कि संग्रह करके देने से संग्रह के साथ तो अविश्वास फ्री में दे ही रहे हाँ जी भैया नेचर में अविश्वास नहीं है ना एग्जिस्टेंस में तो नहीं एक्जिस्ट करता ना? हाँ, तो फिर नाम कोई चीज नहीं है। तो ये वर्ड फिर आया ही क्यों? में भी क्यों आया? ना मानव मानव के पास कल्पनाशीलता है जैसा सच्चाई है वैसे को समझता है तो एक शब्द का नाम देते हैं जैसी सच्चाई है उसको समझ गया तो उसको एक नामकरण करते हैं सच्चाई है लेकिन समझ नहीं पाया तो दूसरा नामकरण करते हैं नामकरण हम कर रहे हैं भाई अस्तित्व में सिर्फ व्यवस्था है व्यवस्था पे विश्वास ही होता है अस्तित्व में व्यवस्था है लेकिन हम उसको नहीं समझ पाए तो हमारी एक अलग स्थिति है हमारी वो अपनी स्थिति का एक अलग नामकरण है तो अस्तित्व में अविश्वास होता है ऐसा नहीं है अस्तित्व में अंधेरा नहीं है अविश्वास नहीं है अज्ञान नहीं है दुख नहीं है ये जो बातें कही गई हैं वो यही है कि व्यवस्था है मानव में उपयोगिता है उपयोगिता को नहीं समझा तो मानव तो है कि नहीं है तो एक आदमी उपयोगिता को समझा हुआ है तो उसका नाम सुख है एक मानव उपयोगिता को नहीं समझ पाया तो उसका नाम दुख है नहीं करती हैं ये हमारी हमारे को देखा ना हम सब जो कुछ भी देखते हैं विचार पूर्वक देखते हैं सच्चाई है सच्चाई है और नहीं देख पाए तो एक एक तरीके से हमको वो उसका असर डालती है उसका एक नाम हो जाता है सच्चाई है और हम नहीं देख पाए देख पाए तो उसका एक अलग नाम बनता है इस प्रकार से अस्तित्व के बाहर कुछ है नहीं अस्तित्व में ही जो कुछ है और उनको हम नहीं समझ पाए तो वो एक तरह के शब्द समझ गए तो दूसरे तरह के शब्द हमने बनाए ठीक है हाँ दीदी कुछ कह रही है एक मिनट एक मिनट दीदी को कह रहे तो मिनट बस भैया जैसे भाई अभी आपने बताया बच्चों को हम लोग क्या कह सकते हैं फिर भी हमको तो वो बताना ही पड़ता है ना कि बेटा वो आपका घर नहीं है वहाँ नहीं जाना है वो आपका सामान नहीं है तो क्या करे एटलीस्ट हम जब हमारे घर में खुद किराएदार तो भी बोलते जैसे हमारे, हमारी बच्ची बोलती है मम्मी, वो तो मेरे ही घर है ना मेरे यहाँ आके वो रह, रह रहे थे तो, वो तो मेरा ही घर है तो मैं क्यों नहीं जा सकती वही? तो कैसे समझाएंगे भैया किरायादार बोला इसके लिए पैसे दे रखे बात तो वही आ गई ना की उनको हम बताए क्या समझाए क्या कर सकते हैं आप कुछ नहीं कर सकते भैया <laughs> तो कुछ तो मिलेगा हमारे यहाँ क्या होता है वो? वो बता सकते हैं आपको हम <laughs> है ना समझने के बाद क्या होता है वो बता सकते हैं उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते पक्का मानिए अभी अभी देखिए कोई एक दीदी यहाँ पर आ, रहने रहने लगी कुछ उसके मन में आया कि हम ये बच्चे अपने बच्चे को अध्ययन कराने के लिए छोटी बच्चा है दो साल का बच्चा नहीं ढाई साल का नहीं उसको लग गया कि कुछ वातावरण देना है तो शी आर आइवियर मैं से पूछे क्या है हमने कहा देखो अगर लगता है शिक्षा देनी है तो फिर तो अगर वो प्रायरिटी है तो उसके हिसाब से सोचो नई प्रायरिटी तो वो बोलो है ना प्रायरिटी तो है शिक्षा लेकिन नहीं हमको तो अपना वो टीवी भी नहीं छूट रहा है हमारे को तो अपना वो घर की चौखट नहीं छूट रही तो ठीक है करो पढ़ो वहाँ जो भी करना करो आगे भैया आगे रहने लगी साल भर के बाद किसी को बता रही थी कोई और दीदी पूछ रही थी उसको वो अकेली रही दो तीन साल से रह रही अभी उनके घर बने अभी उनके पतिदेव भी आ, आते आते हैं कभी कभी अब वो पता चला कि, कि किसी को समझा रही थी तो बोले देखो दुनिया में यदि लड़कियों के लिए सबसे कोई सेफ जगह है तो मानव चेतना विकास के अंदर मैं खाली सुनाई दिया मुझे है ना बोले यहाँ इससे सेफ तो दुनिया में कोई जगह ही नहीं हम देखी अब कहाँ से आ गई उसी में से अभी देखिए हमारे मित्र नरेश भाई नरेश भाई इसी बात से प्रभावित हो गए जब वो पहली बार यहाँ आए नरेश एक दिल्ली में रहते हैं और अपनी छोटी बेटिया और छोटी बेटिया उनके माता पिता भाई तीनों नहीं है अभी यहीं पे हो और वो थोड़ी सी है वो आए किसी क्रम में अध्ययन करने विकल्प तो दिल्ली में जहाँ रहते हैं हर पाँच मिनट में बच्चा कहाँ क्या ऐसा रहता है न तो थोड़ा यहाँ रिलैक्स हुए एक दिन बैठ के सुने दूसरे दिन बोलते हैं भैया यहाँ तो ये यह याद ही नहीं था कि हमारे बच्ची बिटिया कहाँ गई और ये तीसरे दिन बोलने लगे कि जहाँ भी होगी सेफ ही होगी समझ में आ गया चौथे वो थोड़ा फास्ट है जरा चौथे दिन तो बोलते भैया मेरे को समझ में आ गया कि कुल मिला ऐसे वातावरण में ही बच्चे में विकास को कर पाएंगे विश्वास को पाँचवें दिन बोलते भैया मैं तो सामान लेकर आ रहा मेरे को थोड़ा स्लो कर यार कोई नहीं भैया छठे सातवें तो पत्नी को बोला भैया ट्रक भर के सामान इधर वो भले ही अभी तक नहीं आ पा रहे वो अलग बात सामान का पहले आ गया कोई दिक्कतें हैं उसको हल कर रहे हैं है ना और अभी अभी रिसेंटली वो बेटिया ही हैं, वो कभी एक मिनट छोड़े नहीं है ना वो अभी यही रह रही है अब मिल सकते हो सांची बेटा जी उसका नाम है ठीक उनके उनकी बड़ी प्यारी बेटी एक मिनट नहीं छोड़ते हैं, दिल्ली यहाँ से निकले फिर ही छोड़ेंगे तो हम बिना वातावरण के कुछ कर ले जाएंगे ये जो हमारा मानना है दीदी इससे बाहर आना पड़ेगा आपको हर लेकिन भैया मेरा क्या होगा एक छोटी सी कहानी बता देते हैं आपको जैसे हम आना तो चाहते हैं ठीक है लेकिन सुना एक छोटी कहानी <laughs> हाँ आपने तो दिया वो याद आ गया होगा इसलिए आप रहे पूछ रहे हो वही इसीलिए ना <laughs> देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर देखे मैं तो अब अब बाहर की समीक्षा बहुत हो गई ना अब अब मूल्यांकन करते हैं सच्चाई को समझते हैं यहाँ पर अभी कई सारे परिवार हैं जो लोग को घर बना के रह पाए कई सारे परिवार ऐसे हैं कि जो जिनके पास घर बनाने का भी नहीं था तो वो कई लोगों ने मिलकर घर बना दिया उसका तो वो कोई किराए लेते नहीं है <laughs> अब आप समझ रहे हैं ना क्या है कि नहीं हमारे यहां ऐसे ही पच्चीस परिवार के सबके पास थोड़ी पैसे थे है ना जिसके पास जो थे थे नहीं थे नहीं थे उनके मन में आया कि हमको ऐसा काम करना है एक और हमको लगा कि सच में ऐसा करना है करना है तो फिर करना ही जैसा होगा वैसा भाई क्या दिक्कत है तो उसके साथ ये निकल के आया कि भाई कोई बना सका कोई नहीं बना सका कोई पुराने टीन टप्पर के जो घर बने हुए थे तो उसी में रहने लगा भाई जो यहाँ सहयोग से कुछ बने हुए थे ऐसे जब खरीदी की जगह कुछ थी कुछ हमने हमने करके कर रखे थे कुछ बाद में हमारे मित्रों ने आके और कुछ ठीक ठाक कराए है ना कोई अपने बनाए कोई दूसरे के बनाए रह रहे हैं कोई किराया किसी से ले रहे महाराज ये पहली जगह है कि इस जमीन का मालिक कौन और इस पर काम करने वाले कोई और घर किसी और के बन रहे हैं रह कोई और ही रहा है। और जो घर बनाते हैं वो भी नहीं पूछते कि हमारे रजिस्ट्री तो कर दो क्या पता आपके बच्चों ने बाद में पंगा कर दिया तो ठीक है ना क्योंकि रजिस्ट्री हम भी नहीं करा सकते क्योंकि हमने उसे कागज साइन नहीं कराया तो जिसे ली थी अब क्या करें तो यही चल रहा है कार्यक्रम अभी एक एक कैसे एक मॉडल की तरफ हम जाना चाहते हैं ना वैसे हम ब्यूटीफुल एक जीना चाहते हैं हम तो उससे बाहर आना चाहते हैं ये सब रजिस्ट्री फैजिट्री और ये है ना अब बाहर आना चाहते हैं लेकिन छूटता नहीं छूटता वही तो एक सज्जन आए बोले देखो सर आदमी तो मैं भी बहुत काम का हूँ मेरे पास बहुत सारे लोग मिलते हैं भैया सब कोई इंदौर आके तो नहीं रह सकते ना यहाँ पर मैं ये नहीं कर रहा हूँ एक सज्जन आए बोले देखो मैं भी आदमी बहुत काम का हूँ बस एक मदद करा दो क्या मेरे से मेरे को पैसे ने पकड़ लिया तो किसी को जगह ने पकड़ लिया किसी को शहर ने पकड़ लिया किसी को संवेदना ने पकड़ लिया किसी को किसी ने नाम से पकड़ लिया किसी को धर्म ने पकड़ लिया किसी को जाति ने पकड़ लिया ऐसा लगता है कि उसने हमको पकड़ लिया वस्तुतः तो तो तो तो तो उसने पकड़ा है कि आपने पकड़ाया आपकी प्रायरिटी नहीं है बात इंदौर रायपुर की नहीं है बात इंदौर बम्बई की नहीं है बात ये भी नहीं कि सब यहाँ जाओ बात ये भी नहीं कि सब मत आओ बात ये भी नहीं तो हमको करना क्या है उस पर हम लोग छठे दिन बात करेंगे अच्छे से मॉडल क्या निकल के आना चाहिए वो मॉडल में ही हम लोगों का हाल हो रहा है उसके बिना हो नहीं रहा है तो हम उसके लिए काम करते हैं है ना तो चीज़ें हाल होती जाती नहीं तो कुछ होती नहीं है आप इंजीनियर बनने के जब तो आपने बोला कि क्या सब यहीं आके इंजीनियर बनेंगे क्या आईआईटी आई बम्बई में जा इंजीनियर बनेंगे जब तो, तो कुछ नहीं बोलती दीदी और लेकिन जब इंसान बनने की बात आती जो कि इंजीनियर से सौ गुना ज्यादा महत्व का चीज़ है तब आपके लिए मुद्दा आता है स्थानीय कार्यक्रम करो एक हमारे मित्र बोलते हैं स्थानीय कार्यक्रम करो स्थानीय भैया स्थानीय कार्यक्रम का मतलब क्या होता है मानव मानव जाति अभिभाजे है हम सबका स्थान एक ही ये धरती हमारा रहवासी एरिया है ये एरिया है। क्या स्थान में आप रह रहे हो रायपुर में भी रहते हो तो भी वही धरती पे रहते हो भाई और इंदौर में भी रहते हो तो धरती में रहते हो अब इंदौर से रायपुर रायपुर से इंदौर करने की जरूरत क्यों पड़ी है ना यही हमको समझना पड़ेगा हमारे को जो आवश्यक लगता है वो उस पर हमारा कमिटमेंट बनता है हमारे में जब ये तय हो जाता है कि जिंदगी की सफलता सिर्फ इस बात से है कि एक उम्र के बाद कि हम अगली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं तब उस दिन आपका टिल टुल चालू होता है हिलना टुलना चालू होता है क्योंकि क्योंकि कुल मिला तीन ही ड्राइव हैं क्या तीन ड्राइव हैं एक समय आप अपने लिए सोचते हो और उसकी एक उम्र है बीस पच्चीस साल के बाद आप अपने लिए सोच नहीं सकते हो क्योंकि बीच में शादी हो है हाथ में ऐसा आ जाते देखो अब आप इनके लिए सोचोगे तो दूसरी हमारी जो है दूसरा जो मुद्दा है जहाँ से शिफ्ट आता है सुन रहे हो इसके फिलोसिटी जहाँ से आदमी आगे बढ़ता है पहला तो होता है कि आदमी अपने लिए अपने जिंदगी के बारे में कुछ सोचे उसकी उम्र होती है 18 अठारह 20 साल तो वो आदमी अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ सोच पाता है वहाँ से वो मुँह करता है उसको उसको बोल दो तुरको तो जाना भाई आई आई टी बम्बई मोहितरली ठीक है वो चला जाता है कभी ज़िंदगी में माँ बाप से दूर नहीं आ रोते खाते हंसते फिंसते पहुंच ही जाता है कुछ कर ही लेता है क्योंकि अपनी ज़िंदगी का एक प्रश्न आता है उसकी नेचुरल एज वो है दूसरा टर्निंग आता है जहां से आप अपने बच्चों के लिए सोचते हो कि आज आपके जीने का मतलब आपसे अगली पीढ़ी आपके बच्चे हैं तो जाकर आपका वहां से मोमेंट आता है तो वहाँ से आप सब चीज़ें तय करते हो बच्चों के लिए तीसरा मूवमेंट आता है कि आपने तो हो लिया टिकट कटने का टाइम आ गया तीसरा मूवमेंट कहाँ से आता है वापस वहाँ भी आता है महाराज रास्ता सब जगह से तीसरे मोमेंट फिर क्या अपना तो टाइम हो लिया आप धीरे कब टिकट कटे पता नहीं तो अगली पीढ़ियों को एक माना जाती को हम क्या दे के जा रहे है ना उसके लिए फिर हैंडल करते हैं हम आप अपने लिए थोड़ी हैंडल करोगे आप अपने लिए नहीं करोगे दीदी क्योंकि आप अब आप वैसे नहीं रहे आप उससे अधिक के लिए करोगे अभी जो पूरी प्लानिंग है पीढ़ी को लेकर बच्चों को लेके मैं व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन बात इतनी हो जाए तो ये समझ में आ जाए कि अगली पीढ़ी के लिए फिर हम सब कुछ करने को तैयार होते हैं ले, लेकिन भैया वो माहौल हम जहाँ रहते हैं वहां पर नहीं मिल पाता ना तो जहाँ माहौल होता है जाते हैं ठीक है पर आप देखो ना आप देखो आप ही स्वीकार करते हो तो या तो जहा माहौल होता है वहां पहुंच जाते हो और माहौल को बनाने की ताकत होती है तो माहौल बनाते हो योग्यता से जुड़ा हुआ है माहौल को नहीं बदल पाते हो तो योग्यता के लिए काम करोगे ना उस माहौल में जाओगे नहीं जाओगे हाँ माइक में बोलो दीदी यानी मैं देखी कई बच्चों के माता पिता हमारे बच्चे को कोटा भेजना है कोटा, है कोटा. तो कोटा जाएगा ही जाएगा और हर पाँच साल में जिनका ट्रांसफर हो रहा है हमारे भी कई संबंधी हैं जिन लोगों का हर पाँच साल में ट्रांसफर हो रहा है तो वो लोग लो जॉब की वजह से पूरा सामान ट्रक में लाद के एक जगह से दूसरे जगह जा ही रहे हैं और बहुत खुशहाली के साथ पच्चीस हजार पचास हजार की तनख्वाह है और जब यहाँ पे बात होने के बाद दो चार हजार बढ़ रहे हैं हाँ। तो पैसा बढ़ रहा है इसलिए हमको कोई दिक्कत ही नहीं लग रहा है और जब यहाँ पे बात हो रही है सही आदमी लगता है विश्वास नहीं है नहीं बात वो नहीं <laughs> लेकिन हर आदमी डॉक्टर बनने के लिए वहीं क्यों जाता है पर दीदी हर आदमी डॉक्टर बनने के लिए वहीं क्यों जाता है जहां जगह बनी हुई है तो मानव बनने के लिए जहां जगह वहां क्यों नहीं जा सकता नहीं दीदी मानव बनने के लिए जो जगह है वहां आके हम शिक्षा ले रहे हम समझना चाहते हैं जीना चाहते है जिस तरीके से भैया सहज रूप से सारी चीजें बता रहे हैं स्वीकार कर रहे हम क्योंकि ये सारी चीजें हर व्यक्ति चाहता है अब आपके पास दो रस्ते दीदी आपको समझ में आ गया तो आप वातावरण पे भारी पड़ोगे पुनः काम ऐसे ही शुरू होगा थोड़ा समझ लीजिए थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा तो आप वातावरण पे को प्रभावित करने की योग्यता आप में आ जाएगी आ जाएगी कि ना जैसे हमारे में तो कौन सा है ना कहीं ये अलग से कुछ करके ना समझ के या वो ये, ये फॉर्मूला आपके साथ है लेकिन बात यह है कि आप शुरू करोगे काम तो शुरू करोगे करना ही चाहिए कोई मना थोड़ी कर सकते हैं तो कहाँ शुरू करोगे तो वहीं से शुरू करोगे जहाँ से हमने शुरू किया जहाँ से शुरू करके आज यहाँ पहुँचे दस वर्ष लगा इस जगह पर आने पे आपको यहाँ से फिर आगे कितना समय लगेगा है, है ना दस दिन लगेगा तो आठ तो लगेगा आठ दिन लगेगा तो छः लगेगा इतनी बात हो गई है ना समय को बचाने के बाद अगर सोचते हैं तो सोचना चाहिए और नहीं सोच पाते तो मत सोचिए ये तो कहा नहीं जा सकता कि आपको समझ में नहीं आएगा और लेकिन फिर एक और बात हो रही कि समझने के लिए भी जीने का प्रोग्राम कल से वही बात हो रही है।, है ना तो उसके लिए क्या करेंगे इंटर्नशिप क्या होगा तो इंटर्नशिप भी तो प्रोग्राम है इसके साथ इंटर्नशिप समझ रहे नहीं समझ रहे है ना तो अनुकरण आपको करना ही इंटर्नशिप भी साथ में चलेगा ठीक है तो जैसे आज कोई परिवार यहाँ रह रहे हैं मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि उन्होंने हमेशा के लिए पट्टा लिखा दिया है हमेशा के लिए तो पट्टा हमारा किसी का भी नहीं लिखा हुआ है ठीक है ना तो लोग आते हैं रहेंगे दो चार पांच साल काम करते हैं कुछ चीज़ें बढ़ती किसी को लगता है कि आगे भी रह सकते किसी की कोई परिस्थिति बदल गई मान लो घर में कुछ हो गया कुछ हो गया तो चला जाएगा क्या बुराई है अब वो हम जाकर या तो वो इससे नीचे तो जीने की जगह में नहीं खड़ा रहेगा इससे बेहतर करने की जगह में खड़ा होगा तो बेहतर करेगा ये तो आज की बात है ये तो इंटीरियम कुछ बात कर रहे हैं ये जो परसों तक के लिए प्रश्न को पोस्टपोन करिए उसके बाद ये उत्तर प्रश्न रहेगा ही नहीं ठीक है ना ये प्रश्न ही खत्म हो जाएगा चलिए आपको कोई नोटिस हम कोई न्यौता नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल मत मानिए और लेकिन न्यौता बनाया हुआ है <laughs> <laughs> क्योंकि रास्ता नहीं है अगर हम भी देखिए कोई काम कर रहे हैं तभी कर रहे हैं ना समाधान का मतलब ही है कि समाधान का मतलब क्या होता है जिसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है उसका नाम समाधान होता है समाधान का क्या मतलब है जिसके अलावा कोई रास्ता नहीं है देखो क्या हो गया भ्रमित मानव भ्रम में क्या हो गया अरे हम कहीं भी कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं इसको बोलते हैं मल्टीपल च्वाइसेस इसको बोलते हैं भ्रम क्या दीदी मल्टीपल चॉइस है तो भ्रम अब यात्रा क्या है विकास की यात्रा क्या हो रही जागृति रास्ता क्या हो रही मल्टीपल चॉइसेस में से आपका चॉइस क्या है उसको पहचानना तो चॉइसेस से चॉइस की यात्रा ठीक है हाँ यही तो बात है हर मुद्दे पे चॉइस एक वही इसी के लिए तो ये फैसिलिटेशन हो रहा प्रोग्राम ये सब एजुकेशन का प्रोग्राम उसी के भाग्य की चॉइस को पहचानने में थोड़ी उलट पलट परख परीक्षण करके देख लेते हैं है ना तो कुछ परीक्षण से वो चॉइस हो जाता है हम्म कुछ कह रहे क्या तो रही थी कोई बात नहीं यही बात करें अभी तो मल्टीपल च्वाइस हैं तो भ्रम है उसमें से च्वाइस जीना क्यों जीना कैसे कि हजारों उत्तर नहीं हो सकते हैं उसका उत्तर एक ही होगा दीदी वो स्थान से मुक्त है वो देश से मुक्त है वो काल से मुक्त है पहले उसमें सहमत हो जाओ तो देश दिशा काल को पहले छोड़ दोड़ने का तो डरने का नहीं पहले उसको एकदम बिंदास तरीके से क्योंकि सही जो होगा का देश काल परिस्थिति से मुक्त है तो यहां तक हमको पहले ओपन ओपन हृदय सह होना चाहिए उसके बाद हम उसके साथ अपने आप ही तदाकार करके आगे बढ़ जाते तो मल्टीपल चॉइसेस से चॉइस पे पहुंचे और आगे की यात्रा देखिए चॉइस में ही चॉइस लेस हो गए नॉ इट्स नॉट ए मैटर ऑफ चॉइस दिस इज द राइट थिंग टू डू एंड इट विल ऑनली वन इट्स नॉट ए मैटर ऑफ च्वाइस तो कुल हमारा कुल हमारा ग्रोथ जो है च्वाइसेस से च्वाइस टू च्वाइसलेस इसका नाम हो गया केवल और केवल एक सही में एक गलती मैंने अब उसमें च्वाइस ही नहीं है जैसे जैसे पान प्यास लगती है पानी पीना है डू यू थिंक ये हमारा च्वाइस है यार वो एक पानी मतलब प्यास बराबर पानी काम खत्म हो गया है ना संबंध बराबर न्याय काम खत्म हो गया धन मतलब समाज की संपत्ति काम खत्म क्लोज चैप्टर क्लोज हो रहे है। भैया आप इससे रिलेटेड एक कहानी बताने वाले थे एक, एक कहानी, <laughs> हाँ हाँ एक मिनट भैया कुछ करें ये बात तो अब आई है, तो हाँ आप भैया आपने ये भी समझाया, इससे पहले ये कैसे काम करता था भैया आज तो, क्या करता था ये तो अभी आया है बात नहीं कर पाया ना तभी तो विकास नहीं हुआ अभी क्या हुआ कुछ मल्टीपल चॉवास में से कोई लेकर चला थोड़े दिन की चलो मेरे को कुछ नहीं करना है बाकी सब छोड़ो छोड़ो मेरे को तो अपना इंडस्ट्री डालना है है ना ढूंढ ढाण के जब करने चले गए तो पता चला उसमें मन नहीं लग रहा है उसमें ये झंझट वो झंझट चॉइस ही नहीं है हमारा अब उसमें चॉइसलेस लेस थोड़ी हो पा रहे हैं अब यहाँ पर चॉइसलेस की भाषा हो गई मजबूरी अब हम इंडस्ट्री चला है रहे हैं चॉइसलेस भाषा आप भी वही बोल रहे बोल हो कि आज मानव चॉइसलेस जी रहा है और मैं कह रहा हूँ जागृत मानो चॉइस से जीता है आप है ना च्वाइस मजबूरी से जीते हैं दोनों में अंतर जमीन आसमान का हो गया कितना अंतर हो गया जमीन आसमान का अंतर हो गया एक बार और समझाते बेटा छोटी सी बात जैसे धन का कौन अधिकारी है इस पर बहुत सारी बातें हो सकती है तमाम तरीके से प्रेजेंटेशन हो सकते हैं कैसे लोग जाएंगे उस पर भी तमाम तरीके हो सकते हैं इनमें से अब अभी शुरू में जैसा लग रहा है कि यार इतना इतना सारा च्वाइस है उसमें से आपका चॉइस क्या है पहले उसको पहचानो व्हाट सुड सू मोर मतलब कहा से मौलिक चाहना तो अपनी चाहत की खिड़की से देखा तो कोई एक प्रोग्राम समझ में आया और एक समय जाके लगा कि अब वो इतना सूक्ष्म इतना विस्तार हो गया उसका उतनी सूक्ष्म चीज का इतना विस्तार हो गया कि हमको लगता है इसके अलावा जीने का और कोई तरीका ही नहीं हो सकता है यहां पर जाके क्लोज कर दिया तो च्वाइस में च्वाइसलेस हो गया अब च्वाइस का मुद्दा नहीं बचा नियम की बात आ गई जैसे बोला प्यास लगने पर पानी पीना हमारा चॉइस है क्या लेकिन किसी भी रिश्ते को निभने के लिए हमारे पास कितने चॉइस? इसका मतलब हुआ कि रिश्ता अभी तक हमको कंक्लूड नहीं हुआ हमको ठीक से समझ में नहीं आया जिंदगी जीने के लिए बोलते बच्चों को बेटा तुम्हारे पास इन्फाइनाइट चॉइसेस हैं, मतलब आप तो कन्फ्यूज कर रहे हो उसको स्काई इज द लिमिट झूठ स्काई इज ऑलवेज अनलिमिटेड है ना कितना बड़ा झूठ हम धड़ाधड़ धन फेंकते हैं ठीक तो जब तक इन्फाइनइट चॉइसेस रहेंगी आदमी तो भ्रम भ्रम रहे में रहेगा ना उसमें से अपने अब वो सिलेक्ट कैसे करें कई सारे मत हैं मतांतर हैं है ये ना ये हैं उसमें से अपने अपनी खूंटी को गाड़े चाहत की खिड़की को खोले उस खिड़की में से जो श्रेष्ठताएँ हैं उनको पहचानें श्रेष्ठता पहचान में आ जाने के बाद अब आपका चॉइस वाला मामला खत्म हो गए नाव यू आर सरेंडर विद श्रेष्ठ व्यक्ति या श्रेष्ठताओं के साथ हम सरेंडर हो गए जहाँ पर हमको लग गया कि यही हमारा अल्टीमेट च्वाइस था च्वाइस यहाँ पर खत्म हो गया च्वाइस हमारा यहाँ पर खत्म हो गया शब्द ठीक नहीं है पूरा हो गया ये वाली बात बनती इस प्रकार से अब अपने पास कोई च्वाइस का मुद्दा नहीं है मानव को जीने का केवल केवल एकमात्र तरीका मानवीयतापूर्ण आचरण क्या च्वाइस इसमें मूल्य चरित्र नीति उस पर आगे हम बात करेंगे हाँ जी <laughs> मजबूरी नहीं है भाई मजबूरी से च्वाइस से देख चले ना अभी क्या हो गया देखो इनफाइनइट इनफाइनइट च्वाइस में आप अपन घुसे जो काम करने लगे उसमें आपने को मैच ही नहीं कर रहा है मौलिक चाहत तो मल्टीपल च्वाइस से हम कहाँ पहुँच गए चॉइस लेस हो गए हम चॉइस लेस हो गए सेकेंड स्टेज में चॉइस लेस हो गए फैक्ट्री चलाने वाला इसलिए चला रहे थे अब क्या करें नेतागिरी इसलिए कर रहे थे अब क्या करें है ना अब वो क्या करें समझ में नहीं आ रहा उनको वो एक बीच की स्टेप को खो गए हैं कौन सी स्टेप खो गए जो उनको दिशा दे सकती है क्या है वो दिशा चॉइस मौलिक चाहत आप अपनी मौलिक चाहत को देखकर आगे बढ़ोगे जैसे अपनी बिटिया जो बात हो रही है वो क्या करना चाहती है वो ऐसे चॉइसेस में खोना नहीं चाहती है। वो अपने में से कोई इंट्यूशन विधि से कोई च्वाइस को पकड़ना चाहती है उसको नहीं पता कि ये शिक्षा विधि से भी पकड़ाई जा सकती है तो इंट्यूशन विधि से कितना पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे सीधा अनुसंधान ही करना पड़ेगा इंटिव विधि क्या चीज़ है अनुसंधान तो उसमें सफल होने की कितनी कितनी चांसेस है पॉइंट जीरो जीरो जीरो जीरो वन परसेंट है ना क्योंकि अनुसंधान सबके लिए सरल नहीं है उसी च्वाइस को शिक्षा विधि से बहुत आसानी से बताया जा सकता है उसी च्वाइस को शिक्षा विधि से बताया जा सकता है और बड़े आसानी से हम उसमें चल सकते हैं ठीक है ये बात ये बात समझ में आ गई तो इसको समझ लें कि ये मजबूरी नहीं है भाई ऐसा जीना मजबूरी नहीं है ऐसा जीना खुशहाली आपकी च्वाइस ऐसे ही है और ऐसी चॉइस पे आप स्थिर हो जाते हो अब आपको भटकना बंद हो गया एंड आप अब अब अब चॉइस की पूर्ति हो चुकी है च्वाइस थी इसीलिए कि भ्रम में से जागृति तक पहुँचाने के लिए चॉइस नाम की कोई चीज़ थी जागृति के बाद अब यह हो गया कि सारी च्वाइस उसमें समा गई आज में हम यहाँ जैसे जीते हैं है जी हाँ आज जैसे भी हम लोग यहाँ जी रहे हैं वह सब हमारा चॉइस से शुरू हुआ था और यहाँ पहुँच गया कि जीने का ये मिनिमम स्तर यही हो सकता है इससे नीचे नहीं जा सकते इसमें अब कोई इधर उधर होने की कोई जगह नहीं है चलिए चाय पी के आइए तो और अच्छा मन लगेगा आप भी कुछ खा पी लीजिए खा पी के आइए बढ़िया